श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी पाँच अप्रैल अठारह सौ चौरासी मैं वैष्णोचरण को सेजो बाबू के पास ले गया था वैष्णव वैरागी हैं बड़ा पंडित है परंतु कट्टर वैष्णव है इधर सेजो बाबू भगवती के भक्त हैं अच्छी बातें हो रही थी इसी समय वैष्णो ने कह डाला मुक्त देने वाला तो एक केसव ही है केशव का नाम लेते ही सेजो बाबू का मुँह लाल हो गया और वे बोले तू साला सब हंस पड़े मथुर बाबू शाक्त जो थे उनके लिए यह करना स्वाभाविक ही था मैंने इधर वैष्णव चरण को खींच लिया जितने आदमियों को देखता हूँ धर्म धर्म करके एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं हिंदू मुसलमान ब्रह्म समाजी शक्त वैष्णव शैव सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं यह बुद्धिमानी नहीं है जिन्हें कृष्ण कहते हो वे ही शिव वे ही शक्ति हैं वे ही ईशा हैं और वे ही अल्लाह हैं एक राम उनके हजार नाम वस्तु एक ही है केवल उसके नाम अलग अलग हैं सब लोग एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं अंतर इतना ही है कि देश अलग है पात्र अलग और नाम अलग एक तालाब में बहुत से घाट है हिंदू एक घाट से पानी ले रहे हैं घड़े में भर कर कहते हैं जल मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी भर रहे हैं चमड़े के बैग में कहते हैं पानी क्रिस्तान तीसरे घाट से पानी ले रहे हैं वे कहते हैं वाटर सब हंसते हैं अगर कोई कहे नहीं यह चीज़ जल नहीं है यह पानी है या वाटर नहीं जल है तो यह हंसी की ही बात होगी इसीलिए जल मतांतर और झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर लट्ठम लट्ठा मारकाट यह सब अच्छा नहीं है सब उन्हीं के पथ पर जा रहे हैं आंतरिकता होने पर व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही मणिशे तुम यह सुनते जाओ वेद पुराण तंत्र शास्त्र उन्हीं को चाहते हैं वे किसी दूसरे को नहीं चाहते सच्चिदानंद बस एक ही है जिन्हें वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है तंत्र में उन्हीं को सच्चिदानंद शिव कहा है उन्हीं को उधर पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा है श्री रामकृष्ण ने सुना राम घर में कभी कभी स्वयं भोजन पकाते हैं श्री राम कृष्ण मणि से क्या तुम भी अपने हाथ से भोजन पकाते हो मणि जी नहीं श्री राम कृष्ण कोशिश करके देखो नजरा थोड़ा सा गोघृित छोड़ भोजन किया करो शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे राम की घर गृहस्थी की बहुत सी बातें हो रही है राम के पिता परम वैष्णव हैं घर में श्रीधर की सेवा होती है राम के पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था उस समय राम की उम्र बहुत कम थी पिता और विमाता राम के घर में ही थे परंतु विमाता के साथ रहकर राम सुखी नहीं रह सके इस समय विमाता की उम्र चालीस साल की है विमाता के कारण राम और उनके पिता में कभी कभी अनबन हो जाती थी आज वे ही सब बातें हो रही हैं राम बाबूजी की बुद्धि मारी गई है श्री राम कृष्ण भक्तों से सुना बाबूजी की बुद्धि मारी गई है और आपकी बहुत अच्छी है राम उनके विमाता के मकान में आने ही से अशांति होती है एक न एक झंझट पैदा होती है हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया इसीलिए मैं कहता हूँ वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहती गिरिंद्र राम थे अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण साहस यह क्या कुछ हंडी और घड़ा है हंडी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह शिव एक और तथा शक्ति दूसरी ओर राम महाराज हम लोग सुख से हैं वे आई नहीं कि तोड़ फोड़ मचाया ऐसी दशा में श्री राम हाँ अलग एक मकान कर दो यह एक बात हो सकती है महीने महीने सब खर्च देने देते जाना पिता कितने बड़े गुरु हैं राखाल मुझसे पूछता था क्या मैं बाबूजी की थाली में खा लूँ मैंने कहा अरे यह क्या तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप की थाली में ना खाएगा परंतु एक बात है जो लोग सनमार्ग में हैं वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते जहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठा नहीं दी जाती गिरिंद्र महाराज माँ बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो कोई घोर पाप किया हो तो श्रीराम के, तो वह भी सही माता यदि व्यभिचारणी हो तो भी उसका त्याग न करना चाहिए अमुक बाबुओं की गुरुपत्नी की चरित्र नष्ट हो गया तब उन्होंने कहा उनका लड़का गुरु बनाया जाए मैंने कहा यह तुम क्या कहते हो तुम सुरन को छोड़ सुरन की आँख लोगे नष्ट हो गई तो क्या हुआ तुम उसे ही अपना इष्ट समझो एक गाने में है मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दुकान पर जाया करते हैं तथापि मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं माँ बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता चैतन्य देव प्रेम से पागल थे परंतु फिर भी सन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपने माता को समझाया था कहा था माँ मैं कभी कभी आकर तुम्हें देख दिखा जाया करूंगा। मास्टर से तिरस्कार करते हुए और तुम्हारे लिए कहता हूं, माँ बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया अब कई लड़के बच्चे भी हो गए हैं इस पर बीवी को सांस लेकर निकल आना माता पिता को धोखा देकर बीवी बच्चों को लेकर वैष्णव वैष्णवी बनकर निकलता है तुम्हारे बाप को कोई कमी नहीं है नहीं तो मैं कहता धिक्कार है तुमको सब के सब स्तब्ध हैं कुछ ऋण हैं देवऋण ऋषि ऋण और मातृऋण पितृण स्त्री ऋण माता पिता के ऋण का शोध किए बिना कोई काम नहीं होता फिर पत्नी का भी ऋण है हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर रहता है यदि उसकी स्त्री के भोजन की सुविधा न होती तो मैं कहता साला बेईमान है ज्ञान के पश्चात उसी पत्नी को तुम साक्षात भगवती देखोगे सप्तशती में हैं या देवी सर्वभूतेशु मातृरूपेण संता वे ही माँ हुई हैं जितने स्त्रियाँ देखते हो सब वे ही हैं इसीलिए मैं वृंदा नौकरानी को कुछ कह नहीं सकता कोई कोई लोग श्लोक झाड़ते हैं लंबी लंबी बातें बखारते हैं परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है इस हठ योगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो राम प्रसन्न बस इसी चिंता में मारा मारा घूमता है और वह यह भी कहता है कि मनु में साधु सेवा का लेख है इधर बूढ़ी माँ खाने को नहीं पाती सौदा खरीदने के लिए हाट बाज़ार खुद जाया करती है क्या कहूँ ऐसा क्रोध आता है परंतु एक बात और है अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर कौन है बाप कौन है माँ और कौन है स्त्री ईश्वर इस पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाए फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है प्रेमोन्माद कैसा है जानते हो उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है अपने देह जो इतनी प्यारी चीज़ है वह भी भूल जाता है यह जा अवस्था चैतन्य देव की हुई थी समुद्र में कूद पड़े समुद्र का बोध ही नहीं मिट्टी में बार बार पछाड़ खा खा गिरते हैं न भूख है नींद शरीर का बोध भी नहीं है श्री कृष्ण हा चैतन्य कह उठे भक्तों के प्रति चैतन्य के माने अखंड चैतन्य वैष्णव कहता था गौरांग अखंड चैतन्य की ही एक छटा है तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा है बूढ़े गोपाल जी हाँ जरा देख भाल आए राम बूढ़े गोपाल से ये कहते हैं बहुत के बाद कुटी चक अवस्था होती है जो साधु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं उनका नाम है बहुदक। और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें कुटीचक कहते हैं एक बात और ये कहते हैं एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठा था जहाज़ गंगा से होकर काले पानी में समुद्र में चला गया पक्षी को इसका होश न था जब वह होश में आया तब किनारे का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया परंतु उसने किनारा कहीं न देखा तब लौट आया फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर गया उधर भी किनारा न दिख पड़ा इसी तरह कुछ कुछ विश्राम करके पूर्व और पश्चिम में भी गया जब उसने देखा कहीं किनारा नहीं है तब मस्तूल पर आकर चुपचाप बैठ गया श्री राम कृष्ण बूढ़े गोपाल और भक्तों से जब तक यह बोध है कि ईश्वर वहाँ है वहाँ है तब तक अज्ञान है जब यहाँ है यह बोध हो जाता है तब ज्ञान एक आदमी तंबाकू पीना चाहता था वह अपने पड़ोसी के घर गया फिकिया सुलगाने के लिए घर के सब लोग सो गए थे बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतर आया उस आदमी को देखकर घरवाले ने पूछा कहो कैसे आए उसने कहा क्या कहूँ कैसे आया जानते तो हो कि तम्बाकू पीने का चस्का है तिकिया सुलगाने आया था तब घर वाले ने कहा अजय वाह तुम तो बड़े भले मानस निकले इतनी मेहनत करके आए और दरवाजा खटखटाया तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है सब हंसते हैं जो कुछ चाहता है नहीं उसके पास है फिर भी आदमी अनेक स्थानों में चक्कर लगाया करता है राम महाराज अब इसका मतलब समझ में आ गया समझा कि गुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आ जाओ जब एक बार चक्कर मारकर देखता है कि जो कुछ यहाँ है वही सब वहाँ भी है तब फिर वह गुरु के पास लौट कर आता है यह सब केवल गुरु की बात पर विश्वास होने के लिए है बात कुछ रुक गई श्री राम कृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से आहा राम में कितने गुण हैं कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है राम से अजहर कहता था तुमने उसकी बड़ी खातेदारी की क्यों ठीक है ना अधर शोभा बाजार में रहते हैं श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं उनके यहाँ चंडी के गीत हुए थे श्री राम कृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहाँ गए थे परंतु अधर राम को न्योता देना भूल गए थे राम बड़े अभिमानी हैं उन्होंने लोगों से उसके लिए दुख प्रकट किया था इसीलिए अधहर राम के घर गए थे उनसे भूल हुई थी इसके लिए दुख प्रकट करने गए थे राम वह अधर का दोष नहीं है न्योता देने का भार राखाल पर था श्री राम कृष्ण राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए राम महाराज कहते क्या हैं चंडी के गीत हुए श्री राम कृष्ण अधर यह नहीं जानता था देखो ना उस दिन यदु मल्लिक के यहाँ मेरे साथ गया था मैंने लौटते समय पूछा तुमने सिंह वाहनी को प्रणामी दी उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता था कि प्रणामी देनी पड़ती है अच्छा अगर न भी कहा हो तो राम नाम में दोष क्या है जहाँ राम नाम होता हो वहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है न्योते की आवश्यकता नहीं होती